परम पिता परमा स्म प्रण प्रेमी सज्जनों आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश का ग्यारहवां मंत्र आज प्रार्थना के रूप में हमारे सामने है ये यजुर्वेद के चौतीसवें अध्याय का छत्तीसवां मंत्र है इस मंत्र को प्रातः कालीन मंत्रों में हम उच्चारण करते हैं परमात्मा से प्रार्थना की गई है परमात्मा को ऐश्वर्य स्वरूप संबोधित करते हुए ऐश्वर्य की प्रार्थना की गई है भग प्रणीत संबोधन है हे ऐश्वर्य युक्त परमात्मा भगत शब्द ऐश्वर्य के अर्थ में आता है ऐश्वर्य विविध प्रकार के हो सकते हैं गुणों की दृष्टि से साधनों की दृष्टि से शक्ति सामर्थ्य की दृष्टि से तो परमात्मा को भागा शब्द से प्रयोग किया संबोधित किया इसीलिए परमात्मा को भगवान कहा जाता है वहां भी ये भागा शब्द है क्योंकि वो ऐश्वर्य वाला है सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य वाला है फिर परमात्मा को संबोधित किया गया प्रणेता हे प्रकर्ष ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले परमात्मा ऐश्वर्य वाला है और इन ऐश्वर्यों को हमें प्राप्त भी कराता है तो प्रणयता संबोधन में है हे इनको प्राप्त कराने वाले अच्छी प्रकार से प्राप्त कराने वाले फिर कहा भागा हे hey ऐश्वर्यवान परमात्मा सत्य राधा सत्य उचित ठीक को आप सिद्ध करने वाले हो राधा राध धातु राध से राधा असुन प्रत्यय करके राधस् शब्द है और उसका संबोधन में बनेगा हे राधा सत्य को सिद्ध करने वाले संसिद्धि अर्थ में धातु है कि ठीक चीजों को सिद्ध करने वाले परमात्मा और राधस शब्द प्रतिपदिक नाम शब्द निरुक्त में धन के नाम में भी पढ़ा गया है राधस अर्थात धन उस दृष्टि से अर्थ करेंगे तो हे सत्य राधा हे सत्य धन वाले सत्य धन युक्त परमात्मा भग फिर शब्द प्रयोग किया गया हे ऐश्वर्य वाले परमात्मा ददत देते हुए किसे देते देते हुए तो इस ऐश्वर्य को देते हुए परमात्मा को बार बार ऐश्वर्यवान कहा जा रहा है yes. उसको ऐश्वर्य ही कहा जा रहा है परमात्मा ऐश्वर्य वाला है लेकिन जब आधिक्य होता है तो हम उसको ऐश्वर्य ही कह देते हैं जैसे कोई वस्तु अग्नि से युक्त हो तो हम कहेंगे ताप से युक्त हो तो हम कहेंगे यह अग्नि वाली है लोहे की छड़ यदि गरम है तो हम कहेंगे ये अग्नि वाली है इसमें अग्नि है लेकिन उसी छड़ को हम कभी अग्नि भी कह देते हैं कब जब वो छड़ लोहे की छड़ या लोहे का गोला बिल्कुल लाल हो जाता है यानी अग्नि की अधिकता जब उसमें होती है हमें प्रस्तुत होती है दिखाई देती है तो हम उसको अब लोहे का गोला नहीं उसको अग्नि ही कहने लग जाते हैं आग है तो परमात्मा में ऐश्वर्य इतना अधिक है वो सर्वत्र ऐश्वर्य से युक्त है कि हम उसको ऐश्वर्य वाला ना कहकर के ऐश्वर्य भी कह सकते हैं तो साक्षात ऐश्वर्य है उसका आनंद ये ऐश्वर्य है उसका ज्ञान उसका ऐश्वर्य है तो परमात्मा चूंकि ज्ञान स्वरूप है ज्ञान वाला है उसके साथ साथ हम कहते हैं ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान ही है ज्ञान मय है तो ऐश्वर्य ही है वो आनंद वाला है अर्थात वो आनंद ही आनंद है आनंद स्वरूप है वो ऐश्वर्य ही है तो स्वरूप में यहां पर परमात्मा को अत्यंत ऐश्वर्य वाला मानते हुए ऐश्वर्य रूप ही कहा जा रहा है तो बार बार इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है भगा भगा भगा हे भग प्रणेता भग सत्य राध भग हे ऐश्वर्यवान तो ददत देते हुए प्रार्थना क्या करने वाला है अभी तक जो की ये तो स्तुति की है आप ऐश्वर्य वाले हो आप सत्यराध हो अप्रणेता हो यह सब परमात्मा की स्तुति है परमात्मा के गुणों का बखान है अभी प्रार्थना नहीं आई है हे परमात्मा इन सब को देते हुए आप ये सब देते हैं आर्य ने इनको प्राप्त भी किया है वो अनुभव करता है कि परमात्मा इन सब चीजों को देता है लेकिन वो प्रार्थना क्या कर रहा है यहां पर ऐसे परमात्मा से परमात्मा इन सब चीजों को ददत देते हुए न हमारे लिए या हमारे को इयाम इमाम धीयम उद इस बुद्धि को उत अव अच्छी प्रकार से प्राप्त करा तू ऐश्वर्य को देने वाला है ऐश्वर्य को देता है इस सब को देते हुए तो हमें इस बुद्धि को भी प्राप्त करा बुद्धि को भी प्रदान कर क्योंकि ऐश्वर्य जब आता है तो अल्पज्ञ आत्मा अज्ञानी आत्मा उसका दुरुपयोग भी कर सकता है दुरुपयोग करने लगता है उस ऐश्वर्य के साथ में उसमें कई विकार आ जाते हैं विकार आते हुए देखे जाते हैं आर्य इस बात को देख रहा है कि ये ऐश्वर्य आ रहा है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ इस ऐश्वर्य की स्थिति में मैं बिगड़ ना जाऊं इस ऐश्वर्य का मैं उचित उपयोग करूं इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा ददत इन सबको देते हुए हमारे लिए इमाम धीय उत् हमारे लिए इस बुद्धि को दे इस बुद्धि की रक्षा कर किस बुद्धि की जिस बुद्धि से मैं इस ऐश्वर्य का उचित उपयोग कर सकूं जिस उद्देश्य से तूने हमें ये दिया है उसका मैं पालन कर सकूं उसी रूप में इसको उपयोग में ले सकूं। तो वस्तुतः यहां पर उस ऐश्वर्यशाली परमात्मा से बुद्धि की कामना की गई है ज्ञान और बुद्धि भी परमात्मा का ऐश्वर्य है उसकी भी चाहना है आर्य इस बात को समझ चुका है आर्य इस बात को समझता है कि जो भौतिक ऐश्वर्य है विविध साधन हैं। इनके साथ साथ उत्तम बुद्धि का होना बना रहना ये आवश्यक है नहीं तो ऐश्वर्य के आने पर बुद्धि के बिगड़ते देर नहीं लगती व्यक्ति आलस्य प्रमाद में चला जाएगा व्यक्ति अधिक भोग करने लगेगा वो इन ऐश्वर्यों का उपयोग करके अन्यों को अन्यों का शोषण करने लगेगा अन्यों को बाधाएं खड़ी करने लगेगा इस सारी बातें होती देखी जाती हैं कारण कि इनके आने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है धन की ऐश्वर्य की मादकता भयंकर होती है उससे आने वाला अहंकार घमंड भयंकर होता है बहुत अनिष्ट करने वाला होता है अपना भी और दूसरे का भी हिंदी में एक दोहा प्रचलित है कनक कनक ते सौगुणी मादकता अधिकार कनक स्वर्ण को भी बोलते हैं और कनक धतूरे को भी बोलते हैं धतूरा एक जो पौधा होता है गोल गोल उसका फल आता है कांटे से लगते हैं वो विष माना जाता है विष है वो विषो में है उसके खाने से मादकता आती है नशा आता है बुद्धि विकृत हो जाती है उससे अधिक मादकता इस सोने से आती है यानी धन ऐश्वर्य भौतिक साधनों से आती है और उसके लिए कभी यह कहता है कि यह धतुरे को तो खा करके आती है लेकिन इसके तो पास में आने से भी मादकता आ जाती है वो बौर जाता है वो हो जाता है मूर्ख बन जाता है पगला जाता है इस धन के आने से पगला जाता है व्यक्ति पागल हो जाता है अर्थात तो उसको विवेक नहीं रहता वो अन्यायी अत्याचारी बन सकता है बन जाता है तो उस ऐश्वर्य वाले परमात्मा से बुद्धि की कामना की जा रही है महषि ने वेदभाष्य में लिखा है इसी के भावार्थ के अंदर परमात्मा हम आपसे बुद्धि की कामना के अतिरिक्त तो और कुछ कामना ना करें हम बुद्धि ही कामना करें अन्य कामनाओं का निषेध नहीं है ये लेकिन बुद्धि की कामना की महत्ता बताई जा रही है और इसीलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र या महामंत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें बुद्धि की कामना की गई सर्वश्रेष्ठ की कामना की गई है बुद्धि के आने पर बाकी चीजें भी आ जाती हैं। बुद्धि के आने पर बाकी सब चीजों का सदुपयोग होने लगता है बुद्धि के आने पर अन्य साधनों का दुरुपयोग नहीं होता उससे हम अपनी हानि नहीं उठाते तो हे परमात्मा धरन इन सब चीजों को देते हुए न इमाम धीम उत अव हमारी इस बुद्धि को अच्छी प्रकार से रक्षा का ऊपर उठा और उठा आगे और प्रार्थना की गई परमात्मा से भद प्रणो जनय हे ऐश्वर्यशाली न हमारे लिए या हमारे को प्रजनय प्रकर्ष रूप से उत्पन्न कर हमें बढ़ा अच्छे तरह बढ़ा किनके साथ में बढ़ा गोभी ही अश्वई ही गायों के साथ में बढ़ा अश्वों के साथ में बढ़ा अर्थात ये जो सहयोगी प्राणी हैं इनके साथ साथ हमें बढ़ा अर्थात इनके बढ़ने से हम बढ़ते हैं इनके बढ़ने से हमें सुविधा होती है इनके बढ़ने से हमारी प्रगति होती है इनके बढ़ने से हमें ऐसे साधन मिलते हैं जिससे हम अधिक गति कर सकते हैं उन्नति कर सकते हैं तो हमें बढ़ा इनके साथ साथ बढ़ा ये सब साधन उपसाधन भी हमारे बढ़े गो भी अश्वी फिर कहा भग हे ऐश्वर्यशाली परमात्मा प्रनृभि नृवंत श्याम हम नृभि मनुष्यों के साथ मनुष्यों के द्वारा नृवंत प्रनिवंत श्याम प्रकर्ष रूप से मनुष्यों वाले हो जाएं हमारे साथ अन्य मनुष्य हों अन्य स्त्री पुरुष संतान हम उनके साथ होंगे वो हमारे साथ में होंगे परस्पर हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे और ये उत्तम उत्तम हो उत्तम पुरुष उत्तम स्त्री उत्तम संतान तो पशु आदि भी उत्तम हो और मनुष्य भी हमारे उत्तम हो उन उत्तम पुरुषों के साथ में मनुष्यों के साथ में पशुओं के साथ में हमें पढ़ा इसमें ये संकेत है कि इनके अच्छे होने पर हमारी उन्नति होती है ये हमें समझना चाहिए यह हमें स्वीकार करना चाहिए गाय अश्व आदि पशुओं की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा उनकी उन्नति होगी तो हमारी उन्नति है हमारे साथ रहने वाले अन्य मनुष्यों की छोटों की बड़ों की उन्नति है तो हमारी उन्नति है ये संदेश इसके साथ में छुपा हुआ ही है क्योंकि जब वेद में ये प्रार्थना करवाई जा रही है कि इन सबको भी बढ़ा इन सबके साथ साथ हमको बढ़ा ये संकेत ये संबंध साथ में दिया जा रहा है कि इनके बढ़ने पर हमारी वृद्धि होती है इनकी उपेक्षा करके जो अपने को बढ़ाना चाहेगा उसकी हानि हो जाएगी मंत्र में परमात्मा से जो प्राप्ति की कामना की गई उसको सत्य भग कहा गया के अर्थ में महर्षि लिखते हैं कि हमको सत्य बुद्धि सत्य कर्म और सत्य गुणों को उदवा उदगमया प्रापया प्राप्त करना। तीन चीजें लिखी हैं: सत्य बुद्धि फिर सत्य कर्म और सत्य गुणों। ये तीनों हमारे में हों और इससे हमें करना क्या है इसका उपयोग क्या करेंगे जिससे हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को यथावत जाने संसार के पदार्थों को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को यथावत जान पाना ये कब होगा जब सत्य बुद्धि होगी जब सत्य कर्म होगा और सत्य गुण होंगे हमारे में इसके बिना हम संसार के सूक्ष्म पदार्थों को यथावत नहीं जान सकते एक इनका जानना होता है स्थूल रूप से स्थूल रूप से अर्थात भौतिक रूप से उसमें भी स्थूलता और सूक्ष्मता होती है एक मोटा मोटा इंद्रियों से जाना समझा एक उसके सूक्ष्म गुणों को भी जाना यंत्रों से प्रयोगों से उपयोग से लेकिन ये सारी जानकारी भौतिक रूप में है उसके स्वरूपगत है लेकिन इसके साथ साथ इसका उपयोग हमारे लिए कितना हितकर है कितना अहितकर है यह जानना ये जानना भी एक भौतिक स्तर पर हो सकता है हमारे शारीरिक रूप से यह हमारे लिए कितने हितकर हैं कितने अहितकर हैं इनका कितना उपयोग हितकर है कितना अहितकर है शारीरिक रूप से यह भी वैज्ञानिक स्तर पर हो सकता है लेकिन इसकी भी सूक्ष्मता तब होगी जब सत्य बुद्धि होगी सत्य कर्म होंगे और सत्य गुण होंगे लेकिन हमें इनको यथावत जानना है इससे भी बढ़कर के कि यदि इनको लक्ष्य बना करके चला जाएगा तो ये भी कितना भी इन्हें जान ले सूक्ष्मता से जाने हुए इनके उपयोगों को जान करके भी हम यहीं पर फंस करके रह जाएंगे हमें वो बुद्धि भी चाहिए कि ये साधन है साध्य नहीं है साध्य तो वो परमात्मा ही है उसका आनंद ही है ये साधन है ये साधन और साध्य का भेद है छोटी सी बात लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण कितनी भी बुद्धि हो और इनका उपयोग ले रहा हो सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान कर रहा है लेकिन इनको साधन के रूप में यदि जान रहा है तो वहीं अटक करके रह जाएगा इस संसार में ही अटक करके रह जाएगा तो हमें वो बुद्धि चाहिए जो हम इन साधनों को साधन के रूप में भी समझते रहें ये साधन साधन ही है ये साध्य नहीं है कितने भी उपयोगी हो लेकिन ये साध्य नहीं है ये साधन ही है हमें ये पदार्थों को यथावत जानना है जिससे कि हम अत्युतम ऐश्वर्य को सदा प्राप्त कर सकें परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकें अंत में महर्षि ने ये भी प्रार्थना लिखी है कि आपसे यह हमारी अधिक प्रार्थना है कि कोई मनुष्य हमें में दुष्ट और मूर्ख न रहे स्वभाव से दुष्ट अधार्मिक न रहे और अज्ञानी न रहे दोनों बातें अलग है किसी की बौद्धिक क्षमता कम है समझता नहीं है लेकिन दुष्ट नहीं है वो मूर्ख तो है लेकिन दुष्ट नहीं है और दूसरा दुष्ट है लेकिन बुद्धि बहुत तेज है उसकी बुद्धि का प्रयोग बहुत करता है छल कपट बहुत कर लेता है दूसरों को झांसा दे देता है दूसरों को चला देता है दूसरे उसे पकड़ नहीं पाते उसके छल कपट को पकड़ नहीं पाते तो दोनों अलग बात है धार्मिकता और विद्वत्ता तो हमारे बीच के व्यक्ति हमारे आसपास के व्यक्ति ना तो दुष्ट हो यानी अधार्मिक ना हो और मूर्ख भी नहीं हो विद्वान हो न रहे ना, ना उत्पन्न हो ऐसे आए ही नहीं जिससे हम लोगों की सर्वत्र सत्कीर्ति हो निंदा कभी ना हो ये सतकीर्ति की कामना एक उत्तम कामना है दिखने में ये लोकेश्ना की तरह दिखेगी लेकिन हमारी उन्नति के लिए ये आवश्यक है हमें इतना प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम इस सतकीर्ति से युक्त रहें और उससे हमें मुक्ति प्राप्ति में सहायता मिलती है यदि हमारी कीर्ति या अपयश कहें इस प्रकार का हो कि इनके आसपास के व्यक्ति दुष्ट हैं अधार्मिक हैं इनके आसपास के व्यक्ति मूर्ख हैं तो उसे हम भी बाधित होते हैं हमारा हमारी उन्नति भी बाधित होती है और ये भी पता लगता है कि हम अपने कर्तव्यों का पूरा पालन नहीं कर पा रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति का धार्मिक होना और विद्वान होना उस पर भी निर्भर करता है लेकिन यह साथ में रहने वालों पर भी निर्भर करता है कि वो दूसरों को दुष्ट रहने दे रहे हैं उनको धार्मिक बना रहे हैं उनको मूर्ख रहने दे रहे हैं अथवा उनको विद्वान बना रहे हैं यह हमारे ऊपर भी निर्भर करता है और हमें अपनी इस सतकीर्ति की चिंता करनी चाहिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए हम यहां दूसरों को अलग करके ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकते कि वो दुष्ट है मैं थोड़ा न दुष्ट हूं वो मूर्ख है मैं थोड़ा मूर्ख हूं हम अलग नहीं कर सकते व्यक्तिशह जब देखा जाएगा तो ये भेद भी देखा जाता है किन्तु व्यवहार में समुदाय रूप में भी हम एक दूसरे को देखते हैं देखा जाता है देखा जाना चाहिए और हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम इस सब दुष्टता को मूर्खता को दूर करें हमारे आसपास के लोगों को उसमें हटाने का प्रयास करें तो मुक्ति प्राप्ति के लिए आर्यों को क्या प्रार्थना करनी चाहिए कैसा विचार करना चाहिए वो बातें आज के मंत्र में भी कही कही है किन्हीं को कुछ पूछना हो तो सत्यवत जी ये प्रार्थना सबके लिए है गृहस्थियों के लिए भी है उनके लिए तो है ही जो गृहस्थी नहीं है जो ब्रह्मचारी है जो वानप्रस्थी है सन्यासी है उनके लिए भी ये प्रार्थना है ब्रह्मचारी भी कहीं रहेगा बाल्यावस्था में गृहस्थ में माता पिता के पास रहेगा फिर गुरुकुल में रहेगा वहां ये चीजें होनी चाहिए ये प्रार्थना उनको चाहिए इनका उपयोग उसके लिए है इसी तरह वानप्रस्थी सन्यासी भी दूध आदि अपेक्षा रखता है वाहन उसे भी चाहिए आने जाने का सौविध्य उसे भी चाहिए होना चाहिए इनकी कामना वो भी कर सकता है लेकिन गृहस्थी इस कार्य के लिए अधिक योग्य है अधिक उनका क्षेत्र है उनको ये करना चाहिए और उनमें भी गृहस्थियों में भी अगर यूं विभाजन करने लगे तो वैश्यों के लिए है ये काम क्षत्रिय उसकी रक्षा करेगा ब्राह्मण उसके लिए ज्ञान देगा शूत्र इस कार्य के लिए सेवाएं देगा अपनी लेकिन मुख्य कार्य इसको कौन करेगा वैश्य करेगा पर फिर भी इसे हम समस्त चारों वर्णों के गृहस्थियों के लिए कामना कह सकते हैं चारों वर्णों के जो गृहस्थी है उनके लिए प्रार्थना मानी जा सकती है ये प्रार्थना समस्त आश्रमों के लिए ब्रह्मचर्य वानपस्ती और सन्यासी इन सब के लिए भी ये प्रार्थना मानी जा सकती है मुख्यता गुणता अलग अलग हो सकती है और वानपस्थी सन्यासी भी तो किन्हीं के साथ में रहेंगे आश्रम में भी रहेंगे तो कुछ साथ में रहेंगे और वो भी गृहस्थियों पर ही निर्भर करते हैं और गृहस्थी भी उनके अपने हैं जो प्रार्थना करते हैं कि हमारे अच्छे पुरुष हों अच्छी स्त्रियां हों अच्छी संताने हों तो गृहस्थी लोग ही तो अच्छे होंगे अच्छी संतानें गृहस्थ में ही तो उत्पन्न होंगी अच्छी गायें हों अच्छे अश्व हो ये जो कामना है ये गृहस्थियों के पास में है और गृहस्थियों के पास में है तो वो हमें उपयोग के लिए देंगे साधु संतों के लिए उपयोग में देंगे योगाभ्यासी के लिए देंगे तो परंपरा से ये सबके लिए आवश्यक है होनी चाहिए ये प्रार्थना सब कर सकते हैं यदि सामर्थ्य है, है, है सुविधा है तो वो स्वयं भी और आवश्यकता है तो स्वयं भी इनको पालना पड़ता है यदि दूध अन्यत्र से उपलब्ध हो जाता है साधन अन्य से उपलब्ध हो जाते हैं ऐसी सुविधाएं हैं तो वो प्रयोग किए जाते हैं लेकिन यदि वो ना हो तो स्वयं भी करना ही होता है साधन जुटाने होते हैं योगी को भी जुटाने होंगे या तो वो वहां उन लोगों के पास में रहे ऐसे निकट में रहे कि ये साधन उसे मिलते रहे दूध मिलता रहे लेकिन यदि नहीं है और उसको आवश्यकता है दूध की तो उसे गाय आदि पालनी पड़ेगी वो दोष नहीं है इसको दोष रूप में नहीं देखिए इसको परिग्रह के रूप में नहीं देखिए वो उचित मात्रा में उनका उपयोग करना चाहता है यदि वो उसको संभाल नहीं सकता उसके पास समय नहीं है तो उसे फिर ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए जहां ये उपलब्ध ना हो उसे फिर ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहां ये साधन दुग्धादी आसपास से मिल जाते हो गांव से घरों से बेचने वाला कोई आता हो कोई दे जाता हो या तो उसको उस जगह रहना चाहिए यदि स्वयं नहीं कर सकता है तो लेकिन यदि वो इतना एकांत चाहता है इतनी दूर रहना चाहता है जंगल में जहां ये साधन उपलब्ध नहीं हो सकते तो उसे खुद करना पड़ेगा ये प्रयत्न वहां अतिरिक्त करना होगा इसको परिक्रह नहीं कहेंगे हाँ। लेकिन यदि वो ये सब करते हुए उसकी साधना में इतनी बाधा होने लगे उसकी उन्नति में बाधा होने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए मैंने गलत प्रयोग कर लिया है मुझे यहाँ ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए मुझे उस जगह रहना चाहिए जहाँ ये उपलब्ध होते हो सुविधा से और तो तो तो तो तो तो सन्यासी सन्यासी परिव्राजक के रूप में जब चल रहा होता है घूमता होता है कहीं टिकता नहीं है ऐसी स्थिति में जो रहता है ऐसी स्थिति में रहता हुआ भी वो अच्छे मनुष्यों की कामना करेगा जहां रहेगा जिनके बीच में जाएगा वो दुष्ट हो उसका सामान छीन ले जहां बैठे उसको डंडा मारके भगा दे ऐसा तो वो भी नीचा आएगा वो जिनको बताना चाहता है वो समझदार हो बुद्धिमान हो समझ सके उन बातों को ये वो भी चाहता है और जहां भी जाएगा अन्न दूध फल आदि तो उसे भी चाहिए वो कामना वो कर सकता है कोई आपत्ति नहीं है इसकी कामना करने में सबके लिए रामधनी जी आप जिसको चाहो उसको ऐश्वर्य आप जिसको देवो तो परमात्मा जिसको चाहता है उसको ऐश्वर्य देता है है जी अन्यायपूर्वक दे नहीं सकता है तो फिर क्या तो देना पड़ेगा हाँ, पड़े ओके भाषा का प्रयोग है आप ये कह सकते हैं कि परमात्मा क्या चाहेगा परमात्मा तो परतंत्र है कर्मों के अनुसार देता है ठीक है कर्मों के अनुसार भी देता है वो लेकिन प्रार्थना और यथा योग्य स्थिति में पुरुषार्थी को अपनी इच्छा से कर्म निरपेक्ष भी तो देता है परमात्मा चाहता है और वो देता है वो अवसर भी वहां पर हम देख सकते हैं कर्मनिरपेक्ष भी लेकिन वो हर किसी को नहीं चाहेगा वो चाहेगा तो किसको चाहेगा वो ज्ञानी है सर्वज्ञ है वो किसको चाहेगा वो धर्म को बढ़ाने वाले को बढ़ाना चाहेगा अधार्मिक को नहीं बढ़ाना चाहेगा ये आर्य कह रहा है कि मैं आर्य बन रहा हूं मैं आर्य बना हूं आप मुझे दीजिए वो उपयुक्त मान करके प्रार्थना कर रहा है जिसको चाहो उसको ऐश्वर्य दो ये अनार्य नहीं बोल सकता है ये अनार्य की प्रार्थना नहीं है ये आर्य की प्रार्थना है परमात्मा जिसको चाहे ऐश्वर्य दे सकता है उसके पास बहुत साधन है किसी भी तरह से ऐश्वर्य दे देगा बुद्धि बढ़ा देगा शारीरिक सामर्थ्य बढ़ा देगा इस तरह के गुण ले आएगा कि अच्छे अच्छे लोग उसके साथ में जुड़ जाएंगे ये सारी चीजें होती रहती हैं विपरीत भी होता है दुष्ट व्यक्ति जुड़ जाएंगे बुद्धि प्रष्ट हो जाएगी निर्णय गलत होंगे तो ये परमात्मा इन सब चीजों को दे सकता है और व्यवस्था तो उसने कर ही रखी है भूमि आदि से अन्न उत्पादन फल आदि उत्पन्न होना दूध की प्राप्ति गायों में दूध का होना ये सब उसने व्यवस्थाएं कर ही रखी हैं है हमारे पुरुषार्थ पे भी निर्भर करता है हम पुरुषार्थ करेंगे तो ये सब पाएंगे नहीं तो नहीं पाएंगे उसने तो दे रखी है व्यवस्थाएं पर ये जो प्रार्थना की जा रही है ये विशेष प्रार्थना की जा रही है परमात्मा से आप दे सकते हैं और यह मुख्य रूप से बुद्धि की प्रार्थना है उत्तम लोगों की प्रार्थना है पशु पक्षियों की प्रार्थना है पुरुषार्थ हमारा यहां पर जोड़ के रखना ही होगा कि हमें उत्तम गाय उत्तम अश्व उत्त ये हो उनके उनका वंश अच्छा हो यह सब हमें करना होगा उनके खान पान का अन्य सब चीजों का ध्यान रखना होगा यह हमें करना चाहिए यही बात मनुष्यों के लिए भी लागू होगी नहीं एक मिनट आपका पहला वाक्य मेरे को सुनाई नहीं दिया स्पष्ट के हाँ तो तर देखे तर देखे तो सत्कीर्ति की कामना हमें करनी ही चाहिए इस रूप में कि अच्छे व्यक्तियों को लोग अच्छा समझें अच्छा माने और धर्म का फैलाव हो धर्म बढ़े और हमें बाधाएं ना हो इस रूप में उन्नति के लिए सतकीर्ति की कामना अवश्य होनी चाहिए और इससे रहित कोई भी नहीं है मनुस्मृति में जो सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषाद इव वो सम्मान से विश्व के समान दूर रहने की बात है कि सम्मान से जो सुख लिया जाता है मानसिक सुख लिया जाता है उससे बचने की बात है एक व्यवस्था के लिए सम्मान होता है सत्कीर्ति होती है अपयश किसी का नहीं होना चाहिए परमात्मा का भी अपयश नहीं होना चाहिए मनुष्य का आर्य का भी अपयश नहीं होना चाहिए आर्य का यदि अपयश होगा तो लोग आर्य धर्म से दूर होंगे उस तरह के आचरण से दूर होंगे इसलिए हमें अपने यश का भी ध्यान रखना होता है दो तरह से होता है एक होता है कि हम इस तरह का आचार व्यवहार कर रहे हैं कि जिससे यश है यश को हम बना के रख रहे हैं और यदि कोई विपरीत बात आ रही है तो उस पर हम ध्यान देते हैं कि भाई ये अपयश हो रहा है उसको रोका जाए गलत ढंग से हो रहा है उसको रोका जाए कोई मिथ्या भ्रांति हो उसे हटाया जाए ये करना होता है ये हमारे पुरुषार्थ के अंतर्गत आएगा हमारे ठीक होते हुए भी गलत ढंग से बात प्रस्तुत की जा रही है किसी के द्वारा तो उसे हमें ठीक करना होता है ये हमारा पुरुषार्थ है हमें करना होगा और हमें अपने को इस ढंग से भी प्रस्तुत करना होगा कि हमारी सतकीर्ति रहे हम अच्छे हैं तो वो अच्छे उस रूप में लोगों के सामने जाने भी चाहिए इतने तक ठीक है लेकिन एक जो सम्मान की कामना है कि ये भी मेरा सम्मान करे ये मेरी प्रशंसा करे ये मेरे को माला पहनाए मेरा नाम पत्र पत्रिकाओं में छपे मंच पर मेरे को बुलाया जाए मेरे नाम की घोषणा हो मेरे को प्रशस्ति पत्र दिए जाएं, इत्यादि इत्यादि ये जो सारी चीजें हैं इसकी आगे होकर के ये कामना करना अनुचित रूप से और उसमें सुख लेना मुख्य बात है उसके सुख लेने की इस रूप में सुख लेना और अपने आप को उसका उत्तरदायी समझना कि मैं बहुत बड़ा हूं मैंने ये सारा का सारा किया है इस रूप में जब वो लेगा तब ये हानिकारक होगा अविद्या से युक्त जब होगा तब हानिकारक होगा और यदि विद्या से युक्त है तो ये सारी चीजें धर्म की वृद्धि के लिए ज्ञान की वृद्धि के लिए लोगों की प्रेरणा के लिए यदि की जाती हैं तो अलग बात है हमें पता है कि दूसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन में, में मेरे प्रति ठीक भाव है सत्कीर्ति है मेरी उसके मन में अब हमें उससे बुलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है अपने आमने सामने नहीं तो इच्छा कर जाती है हमें पता है कि इसके मन में मेरे प्रति सम्मान का भाव है लेकिन मैं बुलवाना चाहता हूं उससे वो बोले वो बोल करके अब मैं सुख लेना चाहता हूं यह साधक को नहीं करना चाहिए सामाजिक दृष्टि से कई बार ये चीजें भी की जाती है जो मैंने पहले बातें रखी कि मंच के ऊपर माला पहनाना सम्मान देना प्रशस्ति देना इसको भी यदि साधक इस रूप में लेते हुए कर रहा है कि इससे ये जो इतने लोग हैं जो इसको पढ़ने वाले हैं देखने वाले हैं उनमें एक अच्छा संदेश जाएगा धर्म के प्रति अच्छे कार्यों के प्रति मेरे प्रति नहीं मैं को अपनी दृष्टि से गौण बांध के चलता है लोगों के मन में तो उस व्यक्ति के प्रति सम्मान बनेगा लेकिन वो व्यक्ति का सम्मान आधार बनता है अन्य सम्मानों को बढ़ाने के लिए अन्य श्रेष्ठ चीजों को बढ़ाने के लिए धर्म के प्रति सम्मान बढ़े अच्छे कर्मों के प्रति सम्मान बढ़े उनका सम्मान बढ़ाने के लिए कोई अपने को इस रूप में प्रस्तुत कर रहा है वो वहां तक स्वीकार्य हो सकता है वो करनीय है किया जा सकता है लेकिन साधक व्यक्ति उसके लिए भी बहुत लालयित नहीं होता है डल नहीं देगा नहीं तो उससे फिर अपयश होने लग जाता है तो उचित ढंग से यदि होता है हो रहा है उसको व्यवहार में होने देता है साधक व्यक्ति लेकिन अंदर से उस सम्मान का सुख नहीं लेता है उससे अविद्या में नहीं जाता अहंकार में नहीं जाता ये सावधानी रखनी होती है लेकिन सतकीर्ति का व्यवहार तो करना ही होता है दूसरा वहां पर जो बात लिखी गई सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम विशेष करके ब्राह्मण के लिए कहा गया एक जानी व्यक्ति के लिए कहा गया यदि हम पहले वाले उत्तर से संतुष्ट नहीं है सब जगह नहीं घटा पाते हैं तो हम विच्छेद भी कर सकते हैं विच्छेद कर सकते हैं कि बाकी के लिए ये सब है ब्राह्मण को तो सम्मान से दूर रहना चाहिए और ब्राह्मण विशेषण कहा गया एक ज्ञानी व्यक्ति कहा गया एक योगी के लिए कहा गया ब्राह्मण शब्द तो। उसे दूर रहना चाहिए क्योंकि सम्मान से पतन की संभावना बहुत अधिक है जैसे इस ऐश्वर्य से पतन की संभावना है सम्मान तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य होता है सबसे बड़ा आभूषण होता है और उसमें यदि बुद्धि ठीक ना रहे तो भ्रष्ट होते च्युत होते देर नहीं लगती है फिचलन बहुत है उधर आकर्षण बहुत है और संस्कार ऐसे है कि उधर बह जाए वो व्यक्ति इसलिए उसे बचना चाहिए लेकिन यदि किसी ने अपनी स्थिति ऐसी बना रखी है कि उससे उसे यश से भी उसे कोई अंतर नहीं आता है वो अपने को नियंत्रित रखता है उसे समझ है कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूं या क्यों करवा रहा हूं तो वो भी एक स्तर पर उचित माना जा सकता है गलत नहीं माना जा सकता और अपमान की कामना करें अमृत से व चाकांक्षे अवमान से सर्वदा उसको हमें यहां पर है कि निंदा कभी ना हो हमारी हमारी छवि दूसरों से ठीक बनी रहे जो साधक ये देख रहा है कि सम्मान से मेरे अंदर गर्व आ रहा है अहंकार आ रहा है वही प्रार्थना कर सकता है कि मेरा अपमान हो अपमान से वो अपने गर्व को कम देखता है कि गर्व कम हो रहा है मेरा दोष सामने आ रहा है अपमान कब होगा उचित ढंग से मेरे में ये दोष है दूसरे ने कहा लोगों को पता लगा इससे मेरा अपमान हुआ दोष होने पे, उससे मुझे गंभीरता हुई वो चाहता है कि दोष पता लगे और उससे मैं उभर सकू ऊपर जा सकू एक दृष्टि से यह है उत्तर लेकिन व्यवहार में व्यवहार में हमारी हमारा अपयश ना हो निंदा कभी ना हो अर्थात हम ऐसे दोषयुक्त ना हो कि लोग हमारी निंदा करने लगे यहां जो सारी बात कही गई है कि हमारे आसपास के मनुष्य दुष्ट और मूर्ख ना हो यदि दुष्ट और मूर्ख होंगे तो हमारी निंदा होगी वो निंदा ना हो हमारे ये अच्छे रहें एक बात लेकिन हमारी जैसे भी हैं उसमें यदि कोई हमारी निंदा करता है दोष बताता है जिससे कि हम ठीक हो सकते हैं तो उसकी कामना की जा सकती है उस रूप में सर्वदा हमें कामना रख सकते हैं हम कि हमारे जो भी दोष हैं वो हमारे कोई बताए ये कोई बताए किस लिए बताए क्यों हमारा अपमान करें क्यों हमारा दोष सामने आए लोगों के क्यों ये कामना है उसकी क्या वो दोष बना रहे ये ये अर्थ लिया जा सकता है कि हमारे में दोष बने रहें ताकि लोग हमारी निंदा करते रहें क्योंकि वो अमृत के समान है हमारे लिए निंदा ऐसा भाव ले सकते हैं नहीं ले सकते अपमान की कामना अमृत के समान इसलिए कि अमृत हमें जीवन देता है अमृत यानी हमारे को मरने से बचा रहा है वो हमारी हानि होने से बचा रहा है इसलिए कोई ये उसका तर्क ले ले ये युक्ति सोच ले कि मेरे में दोष बने रहे ताकि निंदा करते रहे लोग बाग <laughs> तो उसका प्रयोजन क्या हुआ उसका उसका प्रयोजन क्या हुआ अपमान का यही ना कि हम सुधरे और हम सुधरेंगे तो क्या होगा सबकीर्ति होगी ना तो लेना ही होगा इसमें तो वेद मंत्र भी आता है इसमें श्रावणी पर्व पे मंत्र बोला जाता है सर्वे नंदनती यशसा सर्वे नंदंती यशसा ऋग्वेद का मंत्र है ज्ञान सुप्त का यश के द्वारा सब प्रसन्न होते हैं यश से सब प्रसन्न होते हैं यश हमें प्रसन्न होना भी चाहिए अबित्य में नहीं जाना चाहिए वहां ब्राह्मण के लिए इतने ही अंश में है तो जो अपमान की कामना है वो भी अच्छा बनने के लिए है और अच्छा बनेंगे तो सतकीर्ति होगी उसको कौन रोक सकता है एक होता है हम अपने गुणों को जानबूझ के बता बता करके और दूसरों से प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं ये प्रवृति घातक होगी हम प्रशंसा के लिए सुख के लिए उसको अपना गुण बता रहे हैं उसमें गुणों का वर्धन हो वृत्ति हो धर्म बढ़े इसलिए नहीं कर रहे हम इसलिए दूसरों को बता रहे हैं ताकि वो कुछ मेरे लिए बोले प्रशंसा करें दो जगह जाके बोले अपने सुख के लिए अपने भौतिक लक्ष्यों के लिए ये गलत है उत्तम के लिए अगर कर रहे हैं समाज के हित के लिए कर रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है यही बात निंदा के लिए भी है हम चाहेंगे कि हमारी संस्था निंदित होती रहे हम चाहेंगे कोई चाहेगा आर्य समाज निंदित होता रहे वैदिक धर्म निंदित होता रहे हम चाहेंगे इससे हमारा हित होगा उसकी सत्कीर्ति ही होनी चाहिए उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत रूप से हम हानि को ना प्राप्त हो उसके लिए केवल ये कथन है और विशेष रूप से ब्राह्मण के लिए उसकी सीमाएं हमें निर्धारित करनी पड़ेगी नहीं तो दोनों वाक्यों में विरोध लगेगा जो आपका प्रश्न है अगर हम दोनों को एक ही स्थान पर एक ही स्थिति में देखने लगेंगे तो विरोध लगेगा लेकिन दोनों शास्त्र के वचन हैं दोनों प्रमाण हैं तो उनको दोनों की रक्षा के लिए हमें उनका विभाजन करना होगा ये इस क्षेत्र में कहा जा रहा है ये इस क्षेत्र में कहा जा रहा है ये इस स्तर पर कहा जा रहा है ये इस स्तर पर कहा जा रहा है हमें घटाना ही पड़ेगा व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति करनी होगी विशेष निर्धारण करना ही होगा नहीं तो वह हम अगर बिना अपने तर्क बुद्धि का उपयोग ना करें सामान्य रूप से ही सोचते रहेंगे तो विरोध लगता रहेगा हम अपनी बुद्धि को उस ढंग से ले जाना ही नहीं चाहेंगे हम बस विरोध कहेंगे विरोध आ रहा है विरोध आ रहा है नहीं विरोध आ रहा है तो क्या करेंगे आप विशेष प्रतिपत्ति तो व्याख्यान से कर नहीं रहे हैं नहीं यहाँ तो ये यह लिखा है नहीं यहाँ तो ये यह लिखा है ये तो परस्पर विरोध है उपाय क्या है आपके पास या तो संशय में पढ़े रहो संशय निवृत्ति नहीं होगी यहाँ ये लिखा है यहाँ ये यह लिखा है विप्रतिपत्ति हो रही है संशय बना रहेगा संशय में बने रहिए क्या ये स्वीकार्य है अथवा इसमें से एक को गलत मान लीजिए ये गलत है या ये गलत है आप मनुस्मृति के श्लोक को सही मान लेंगे वेद के मंत्र को गलत मान लेंगे महर्षि के वाक्य को गलत मान लेंगे यदि आध्यात्मिकता का चोला है तो कि हम आध्यात्मिक हैं उस दृष्टि से वो हमारे लिए मुख्य है इसको गलत मान लेंगे लेकिन गलत मानना ये वेद की निंदा हो जाती है ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत करते रहते हैं पीछे भी मैंने बात रखी थी उनको ये पता ही नहीं लगता कि हम कैसे निंदा कर रहे हैं वेद की वो अपनी आध्यात्मिकता के वेग में आवेश में विवेक को खो बैठते हैं ज्ञान को छोड़ देते हैं भावनाओं में चले जाते हैं ये जैसे अंधश्रद्धा में अन्य लोग चले जाते हैं धार्मिक होते होते अंधश्रद्धा से युक्त तो होते हैं जैसे अन्य मत संप्रदाय वाले ऐसा ही अध्यात्म में भी होता है तो वो हमें सदा ध्यान रखना है कि हमारी ये आध्यात्मिकता विवेक से युक्त तो हो उससे ईश्वर वेद मंत्र उनकी निंदा किसी भी कीमत में न हो जाए ये हमारा कर्तव्य बनता है नहीं तो हम जाने अनजाने हम पाप के भागी बनते हैं हम वेद मंत्र के आदेश को उपदेश की यदि निंदा होने दे रहे हैं तो भयंकर पाप कर रहे हैं हम वैसे वेद के प्रशंसक हैं कोई कहने लगे कि आप वेद की निंदा कर रहे हैं तो ऐसा है ही नहीं मैं तो वेद का प्रशंसक हूं उनको ये नहीं पता लगता कि हम इस तरह वेद की वेद के आदेश की निंदा कर रहे हैं लोगों में परोक्ष रूप से ये भाव डाल रहे हैं जो वेद के विपरीत जाएगा तो कहीं ये विरोध होता है विरोध हमें दिखाई देता है वचन ऐसे मिलते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है ये ऋषियों का उपाय है कि व्याख्यान करके हमें विशेष प्रतिपत्ति करनी पड़ेगी केवल व्याकरण का नियम नहीं है ये परिभाषा व्याकरण में नहीं लगती है व्याकरण के माध्यम से हमें सिखाया जाता है सब जगह लगेगी बहुत जगह लगेगी वेद की व्याख्या इसके बिना इस परिभाषा के बिना की ही नहीं जा सकती है ये तो विरोध लगेंगे और हमारा कर्तव्य है व्याख्यान से विशेष जान करना विशेष प्रतिपत्ति करना यही तो बुद्धिमत्ता है यही विवेक है हम उसको ठीक जगह पे लगा ले यहां ये होना चाहिए यहां ये होना चाहिए विरोध नहीं होगा जिसको तो इतना ही रखते हैं परमपिता परमात्मा से ऐश्वर्यों के साथ विवेक की प्रार्थना प्रणव ध्वनी पृथिवी शांतिराप शांति, शांति, हाँ शांति वनस्पतय हाँ शांतिर्विश्वेदेवा हाँ शांति, शांति, शांति शांति शाति शांतिरव शांति सीरे शाति शांति सर्वे नमस्ते